पर आइडा कभी मुस्कुराई नहीं थी। फूलों की ताजी खुशबू, धूप, सुबह की शबनम सब ने मिलकर कोशिश की, पर वो सब नाकाम रहे। वो अपने फूलों से बात करती थी, जी जान से उनकी निगहबानी करती थी। वो उन्हें रोजाना पानी देती, और फिर भी वो कभी मुस्कुराई नहीं थी। आइडा को तस्वीरों की तामीर बहुत पसंद थी। उसके वालिद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 वो अपने हाथ में एक दिल थामे में हैं ये दिखाने के लिए कि उसने लोगों के दिल चुरा लिए थे। मेरे ख्याल से ये काफी दिलचस्प है। दिलचस्प? ये लड़का दीवाना है। एक रोज उसने कहा था कि एक टूटता हुआ तारा वो होता है जो आसमान को छोड़ देता है मोहब्बत की तलाश में। क्या तारों के बाबत ये हक कितनी दफा मैंने तुमसे कहा है कि ये झूठ फैलाना बंद करो हैंड्री। बां अदब मैं आपसे कहूंगी हुजूर, क्या तस्सब्बूर एक बच्चे के सीखने का बायस नहीं होता? अच्छा सबक सिखा जा सकता है उनके तस्सब्बूर को बढ़ावा देकर। क्या आप मुझे सिखा रही हैं कि तालीम कैसे दी जाती है मातारमा? अ न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 वहाँ दिन के वक्त नहीं रहते हैं क्योंकि महल का रखवाला उनसे अच्छा सलूक नहीं करता वो उनसे गुफ्तगू -गु नहीं करता और ना ही प्यार से उनकी निगहबानी करता है वो वहाँ रक्स के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें एक बहुत बड़ी जगह मिलती है रक्स में घूमने और ठहरने के लिए पर उन्हें महल के वो सब छुप जाते हैं जहां कहीं भी मुमकिन हो जब महल का रखवाला दाखिल होता है उसे बस फूलों की खुशबू आती है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता सचमुच हाँ, हाँ. फिर उस रक्स के महफिल के बाद वो सब जहां से तशरीफ लाए थे वहीं चले जाते हैं और फिर वो दोबारा रात को منتظر रहते हैं रुको क्या हम्म hmm. मुझे सोचने दो hmm. मेरे पास एक तजबीज है क्या तुम मुझ पर यकीन करने का वादा करती हो आइडा? क्योंकि मेरी तजबीज तुम्हें तभी रस्कार फूलों को देखने के काबिल बनाएगी अगर तुम मुझ पर यकीन करने का वादा करो हम um, ठीक है बात को जब आज रात तुम सोने के लिए जाओ अपने खिलौने पर एहतियात बरतना कि तुम उनके लिए बहुत खुली जगह बना देना ताकि वो घूमते लहराते तुम्हारे फर्नीचर से ना टकरा जाएं तुम्हें पता है ना ये कैसे रक्स की महफिल में नाचते हैं हेनरी आखिर तुम कर क्या रहे हो ये दिखा रहा था कि फूल कैसे रक्स करते हैं रक्स करते हुए फूल मुझ पर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 आयडा काफी देर तक सो न सकी उसे वो सब याद आया जो हेनरी ने उसे बताया था उसने अपने खिलौनों के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था वो नहीं चाहती थी कि उसके फूल वहां से निकलकर भागें और किसी किस्म की मुसीबत में पड़ जाएं पर उससे भी ज्यादा वो उन्हें रक्षक करते देखना चाहती थी और उसे क्या ये ये शोर कैसा है आ, ये यकीनन फूल ही होंगे वो रक्स कर रहे होंगे मुझे जाकर देखना चाहिए और वो सब वहां मौजूद थे गुलाब डेफोडील्स कार्नेशन्स सब के सब ओ ये कितना दिलकश नजारा था उसके गमरी के फूलदानों के सारे फूल रक्स कर रहे थे और पूरे फर्श पर थिरक रहे थे लिली पियानो बजा हूं को देखते हुए आइडा के खिलौने भी खुद को रोक न सके। ओह, ये मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात है। सब ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक झाड़ू की लंबी छड़ी चिल्लाई। वो कैसे किसी बच्चे के दिमाग में इसी प्योंगोवी और फिजुल के तस्सपुर भर सकता है? क्यों तुमने मेरा रक्ष देखा है?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 पर क्या तुम ठीक हो क्या तुम्हें चोट लगी है ओह तुम क्या कोई जवा मर्द नहीं जो आकर मेरी मदद करे जाओ यहां से मैं ठीक हूं ओह पर मेहरबानी करके हमें मदद करने दो तुम मुझे इतनी तहसीब क्यों दिखा रहे हो खैर यकीनन तुमने हमें अपना बिस्तर दिया यह तुम्हारी दरियादिली थी ओह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 वापस आ सकें। मैं जरूर उससे कहूंगी। हाँ, ओह, मेरे भूलों को ये क्या हो गया है? ओह, तुम फिक्र मत करो, तुम हमेशा की तरह ही खूबसूरत लग रहे हो। आइडा ने बाहर बाग की तरफ देखा। ओह, कितना हैरतअंगेज नजारा था। उसने बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट बिखेरी। और अब जबकि वो तिलस्म में यकीन करती थी, आइडा को इल्म हो गया कि उसे क्या करना है। आइडा अब चाँद और सूरज से गुफ्तगू कर सकती थी। वो गाती थी चम्मचों के साथ और नाचती थी पौधों के साथ। क्योंकि अब वो तिलस्म में यकीन करती थी और सब जगह वो तिलस्म ही देख पा रही थी। फूलों ने भी अपना वा� किस्सा ये है कि क्विक्स्विल के नगर में ऐसे भी फूल होते हैं जो रात भर रक्स करते हैं। आइडा के फूल जो क्विक्स्विल के लिए तिलिस्म लाए और छोटी आइडा के लिए मुस्कान।